देवी भागवत पांचवा स्कंध शुम्भ निशुम्भ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान व्यास जी कहते हैं इस प्रकार समस्त देवताओं के स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा करुणा से ओत प्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गईं उनका रूप निखर उठा था वे विचित्र वस्त्र पहने हुए थी दिव्य आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे गले में अद्भुत हार था और वे दिव्य चंदन से चर्चित थे उनमें ऐसी सुकुमारता थी कि जगत मोहित हो जाए उन्हें सभी शुभ लक्षण सुशोभित कर रहे थे देवताओं के देखने में वे अद्वितीय रूपणी प्रतीत हुई उन्होंने ऐसा दिव्य रूप धारण कर रखा था जिससे जगत को मोहित करने वाले भी मोह में पड़ जाए कोकिला के समान मधुर भाषण करने वाली भगवती जगदम्बा अस्कर स्तुति करने में लगे हुए देवताओं के प्रति प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में कहने लगी देवी ने कहा आदरणीय देवताओं तुम इस समय क्यों इतनी स्तुति कर रहे हो तुम्हारे मुखों पर चिंता क्यों छाई हुई है तुम तो अपना कार्य मेरे सामने प्रकट करो व्यास जी कहते हैं महाभाग देवता भगवती के रूप और वैभव को देख सम्मोहित हो गए थे उनकी वाणी सुनकर वे प्रेम पूर्वक अपने स्तमन का रहस्य बतलाने लगे देवता बोले जगत को नियंत्रण में रखने वाली करुणा करुणामयी देवी हम तुम्हारी शरण में आकर स्तुति कर रहे हैं तुम हमें संपूर्ण संकटों से बचाओ दैत्यों के सताने से हमारा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा है महादेवी पूर्व समय की बात है मैं सातुर देवताओं के लिए महान कंठक बना हुआ था तुमने उसे मारकर हमें वर दिया था जब कभी तुम पर आपत्ति आए तब मुझे याद करना स्मरण करते ही तुम्हारे दुखों को मैं दूर कर दूंगी इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है अतएव देवी हमने तुम्हें स्मरण किया है इस समय शुंभ और निशुंभ नामक दो दानों उत्पन्न हुए हैं इनकी आकृति अत्यंत भयंकर है, है। हमारे कार्यों में ये सदा विघ्न डाला करते हैं किसी भी पुरुष से ये मारे नहीं जा सकते ऐसे ही प्रतापी रक्तबीज और चंड मुंड भी हैं इनके अतिरिक्त और भी बहुत से महान बलशाली दानव हैं। इन असुरों ने हम देवताओं का राज्य छीन लिया है महाबले सुमध्य में हमें दूसरा कोई अवलंब नहीं है केवल एक तुम ही शरण हो देवता अवश्य ही महान कष्ट पा रहे हैं तुम इनका कार्य सिद्ध करने की कृपा करो देवी देवता तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण कर अत्यंत बलशाली दानवों द्वारा प्राप्त दुख तुम्हें बता चुके माता ये देवता तुम्हारे प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं इस समय इन पर दुख के बादल उमड़ रहे हैं अब तुम इनके लिए शरण होकर दुख दूर करने की कृपा करो देवी युग के आरंभ में तुमने ही इस विश्व की रचना की थी तुम अपना बनाया हुआ जानकर अखिल भूमंडल की रक्षा में तत्पर हो जाओ माता अभिमानी दानव बल के घमंड में चूर होकर जगत को पीड़ा पहुंचा रहे हैं उनका विनाश करके जगत को सुख प्रदान करो